अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद है इसमें प्रारंभ किया गया कस्म विदिते कस्म भगवो विज्ञाते सर्विधम विज्ञानता पवती इसके उत्तर में पहले कहा गया दो विद्या है परा विद्या और अपरा विद्या शौनक है शिष्य अंगिर्स है आचार्य तो अंगिरस ने दो विभाग करके परा परा परा विद्या ब्रह्म विद्या अथवा पराया तदक्षरम अधिगम्यते परा विद्या ब्रह्म विद्या में अधिकारी विरक्त ही होता है वैराग्य के हो इसके लिए पहले वैराग्य की आवश्यकता अत्यंत है कर्म करने पर उपासना करने पर उसके फल संसार के अंतर्गत है और कर्म करने में बहुत प्रयास भी बहुत ही नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए उसके साथ दर्श पौर्णमास कर्म चतुर्मास कर्म आग्रहण अतिथि सेवन और हवन भी रोज करना है वैश्य करना है विधि पूर्व करना है ये सब करने पर ही सात लोगों का उद्धार करेगा और यदि नहीं कर पाता है लो तस्वान हिनस्थ इसे कहा गया हिनस्थिक अर्थ, अर्थ, अर्थ क्या गया तो अपने उद्धार जो करता अग्निहोत्र आदि के द्वारा उपकार करता वो नहीं कर पाएगा उपकार नहीं होगा प्रयास तो पर्याप्त है कर्म करने पर भी अग्निहोत्र कर्म करने पर भी इसके साथ साथ अन्य कर्म भी करना होता है विधि पूर्व करना होता है तभी सातों लोगों का कल्याण उद्धार करेगा उद्धार का अर्थ मुख्यतः नहीं है तो नरक आदि प्राप्ति से बचाएगा और आगे थोड़ा सद्गति को प्राप्त करेंगे इसमें अभी यही चलेगा पच्चीस वृक्ष में हाँ इसमें अग्नि की जीवा बता देते हैं उसे अग्नि में इसे कर्म करना पड़ेगा आगे पहले ये बताते सात जीवा अग्नि की काली कराी च मनोजवा च च सुलोहिताया चलोहिताया चुधूम्रवर्ण स्फुलिंगिनी विश्वरुचि चेवी लीलायम सप्तजिह सात जिह्वा अग्नि की अग्नि प्रज्वलि तो होती का सी का के समान काली करी मनोजवा सुलोहिता कितने हुए चार आगे शुद्धम्रवरण स्फुलिंग विश्वरुचि ये देवी है लीलायमान लीलायम तो चलते हुए कालियादि विश्वरुचिंत विश्वरुचि तक सात जिहा है लीलायमान चल चलते हुए ठीक है भाष्य में दे दिया ये सप्तिहा विश्वरुचि च देवी लीलायमाना यदि सप्तजिया मंत्र को ले लिया काल्याद्या विश्वरुचंता ये काली से लेकर विश्वरुचि तक लेलायमाना उसका विशेषण अग्निर्वीर आहुति ग्रसनाथ ये सप्ति अग्नि के साथ जीवा है अग्नि की लिए आहुति घर्सनार्थ आहुति आ... आहुत आहुति प्रदान करते गृत दधि दुग्ध आदि आह हुए ते आहूति जिसको हवन करते डालते हैं उसका ग्रसना ग्रसनाथ ग्रास करने के लिए अग्निर हवीर हवीरूप जो आहूति ग्रसना ग्रास करने के लिए सात जीवा लेलायमाना चलती हुई भृषम चलायमाना लेलायमाना भृषम चलायमाना अत्यधिक चलती हुई जीवा लप लपराती हुई ऐसे सात जीवा है एकु यजमेसु युत तम नयनता सूर्य से रश्म य पतिको दिवास एक भ्रजमसु यते जिह्हेद जिह् विशेषु जिह् विशेषे सा एतेसु एकुप्लिंग है इसलिए श्रीजुहा विशेषेश जिह्वा विशेषेश जिह्हाभेदेशु भ्रजमान श्री दीप्प्तम भ्रजदीप्त प्रकाशमन ऐसे प्रस प्रकाशमन जिहा विशेष में य चरते चरते का था करता है कर्म अग्नोत्तर कर्म करता है यहाँ जिस कर्म का जो विहित काले कालम अनति क्रम यथा विहित काल में करता है आहूत तो ये आददायन आहुति प्रदान करता हुआ ऐसे कर्म जो कर्ता है, करता है। अग्निता उसका फल कहते तम नयन एता सूर्य से रश्म तम यजम नये प्राप्त कराते ही। करता है कौन प्राप्त कराने वाली एकता तो है सूर्य से रश्म आहूत सूर्य से आहूति सूर्य के रश्मि कैसे तो आहूति सूर्य के रश्मि रूप हो, हो, हो, हो, हो कर के आहूति सूर्य के रश्मि रूप हो जाते हैं सूर्य के आहूति ऊपर सूक्ष्म रूप से जाते सूर्य सूर्यकिरण के द्वारा तो सूर्य के रश्मि रूप हो कर के रश्मि के साथ मिलकर के तद्रूप होकर के यजमान को लेते प्राप्त कराते हैं तम नयंती सूर्य रश्मि होकर यहाँ लेते हैं यत्र येवाना अधिवासः यत्र यवा पति देवताओं का राजा इंद्र है एक एक ही रा अधिवासः अधिवास के ऊपर रहने वाला इंद्र है वहाँ लेकर पहुँचा देते हैं स्वर्ग में पहुँचाते हैं स्वर्ग में जाता है भाष्य में एक अग्निजुहा भेदेश अग्निजुहा भेद विशेष है यो च यश्चरते यह कौन है अग्निहोत्री अग्निहोत्र अश्ती अग्निहोत्री अग्निहोत्र कर्म करने वाले यजमान चरते चर गति भक्षण गत्यर्थ के आचरण आंग प्रोग लगाने से आचरित होता है वही चर धातु का अर्थ है अनुष्ठान करता है कर्म आचरती कर्म क्या है अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र कर्म, कर्म करता है ये जिह्हा में हवन प्रदान करता है कैसे है जीवा भ्राज भ्राज भ्राज मानेशु। मानेशु। से जिहाभेद भ्राजमा भ्रज दीप्त्यर्थ के भ्रजमानसु दीप्यमेश प्रज्वलित अग्निभेद में अग्नि विशेष में जो आहुति कर, प्रदान करके अग्निहोत्र कर्म करता है यथा कालच यल जेसी जिसका काल कर्मनो यो यथा काल जिस कर्म का जो भी काल उसी काल करना होता है जो हवन करते दे कोई उदितेज होती अनुदितेज होती उदित अनुदितेज होती इसमें उदय के बाद हवन करना है जिसका ऐसा नियम है प्रतिदिन उदय के बाद ही हवन करेगा अनुद्वितेज होती नियम है तो प्रतिदिन उदय के पहले अनुदितेज होती और उदित अनुदिते कुछ उदय अनुदय मध्यकाल में किंतु जैसे नियम है ऐसे ही करना चाहिए तो यह कालम अनातिक्रम यथाकालम जैसे जिस काल में करना है विहित काल निश्चित काल में ही जो करता है कर्म अनुष्ठान करने पर और विशेष करके सकाम कर्म है अथवा उपासना हो विधि के अनुसार ही करना होता है विधि में कोई अंग विकल नहीं हो देश काल परिवर्तन व्यतिक्रम नहीं हो तो तभी तो फलप्रद होता है इसे जिस समय कहा गया निश्चित है विहित है यथा यथाकालमथ यजमान आहुतयो याददायन आददायन का आददाना आहुति प्रदान करते हुए आहुतयो हो आद के ग्रहण करने वाले आंकड़ों को यजमान तो देता है आद से लेने वाले आद आहुतय आहुत हो आहुति को लेने वाले आददाना आहुतय हो आहुति उसको ग्रहण कर लेती आददायन क्या है लेने वाले आहुति यजमान न निवर निर्वर्तिता आह ये जो आहुति है यजमान प्रदान करता है आहूति को जिहा जि, जो दिया आहुत हो यजमान यजमान नयंती के साथ है अगर यथा कालम यजमान नयंती लेने वाले आहुति जो आहुति आदत आददाना ग्रहण करने वाले तो ग्रहण करने वाले आहूति उसको ग्रहण करते हैं यजमानोत्तम यजमान ग्रहण करने वाले आहुति ही रश्मि रूप होकर के यजमान को लेते हैं आहूत आददाना आहुत हो यजमान निर्वर्तिता जो यजमान संपन्न करता है अनुष्ठान करता है वही तो आहूति है यजमान आहुति प्रदान करता है यजमान के द्वारा संपादन किया गया जो आहुति दिया जाती है आहुति वही आहूति यजमान आदत लेते हुए तम नयंती नयंती का अर्थ प्रापयती निय प्रापणे एता आहुत यो ही करता है प्राप्त कराती है या इमा अन्य निर्वर्तिता जो आहुति को संपादन किया यजमान ने आहुति प्रदान किया वही आहूति उसको लेती है उसको ग्रहण कर लेते हैं प्राप्त करा लेते स्वर्ग में निर्वृतता मंत्र में है तम नयन एता आहूत है सूर्य से रश्मयो ये सूर्य की रश्मि उसको लेती है आहूति लेती है सूर्य की रश्मि लेती है एकता आहूत है सूर्य से रश्मय अर्थ क्या सूर्य से रश्मय भूतवा सूर्य के रश्मि रूप हो के रश्मि रूप आहूति कैसे होगी तो ये रश्मि द्वारा ही सूर्य के रश्मि इधर सूर्य की रश्मि आती है और प्रदान करते हैं आहुति सूक्ष्म से उसी रश्मि के द्वारा ऊपर जाती है जैसे चक्षु का संयोग होता है घट आदि के साथ चक्षु का संयोग होता है घट में प्रकाश है तो वैज्ञानिक लोग को कहते घट्ट के साथ प्रकाश घट्ट है और वही तो प्रकाश चक्षु को आ जाता है शास्त्र में क्या गया चक्षु जाकर के घट के साथ संबद्ध होती है, तो, है। चक्षु इंद्रिय का संबंध होता है चक्षु इंद्रिय का जो संयोग होता है उसके द्वारा प्रकाश आ जाता है वैज्ञानिक लोग कहते हैं प्रकाश घट से चक्षु के पास आ जाता है और वो में कहा चक्षुर इंद्र के पास जाती है तो ये जैसे बिजली का संबंध होने पर उसके द्वारा शक्ति का प्रचलन होता है संबंध होते ही शक्ति प्रचलन हो जाता है अभी कितने दूर में लाइट है स्विच कहाँ है वहाँ दबाने पर वो शक्ति संचालन हो जाता है अत्यंत शीघ्र इसी प्रकार किरण कोई प्रकाश हो घट के साथ चक्षु का संबंध होने पर प्रकाश का संबंध हो चक्षु के साथ इंद्र का संबंध हो एक साथ संबंध हो जाता है चक्षु जाए घट के साथ अथवा घट प्रकाश घटस्थ प्रकाश वापस आकर चक्षु में मिले संबंध होते ही कमन हो जाता है तो रश्मि द्वारा मार्ग हो गई आहूति जाने के लिए आगे आहूति सूक्ष्म उसके ऊपर जाती है वही अदृष्ट हो जाती है कर्म करने पर उसके कर्म जो हवन हवि दुग्ध दधि घृत हवि प्रदान करते हैं हवन करते हैं और सूक्ष्म रूप से जाता है सूर्य रश्मि के द्वारा ऊपर चढ़ जाता है वो जो ऊपर जाता है वो अदुष्ट होकर के फिर आगे उसके द्वारा यजमान भी जाता है फिर स्वर्ग स्वर्ग सर, आदि को प्राप्त करता है तो रश्मि के द्वारा आहुति उसको ले लेते रश्मि सूर्य से रश्मि रश्मि होकर के रश्मि होकर के रश्मि को टिप्पणी में दिया है रश्मि तादात्मा अपना सत्य रश्मि के साथ एक रूप होकर के वो तो आहुति उसको ले लेते ऊपर कहाँ लेगी आहुति य पति रेको अधिवास यद जहाँ स्वर्ग में देवाना पति ही देवताओं का राज इंद्र एक सर्वान उपरी अधिवसती अधिवास अधिवसती दि अधिवस सबके ऊपर रहता है सर्वान उपरी अधिवसति में सर्वान अधिवसति ये अन्य होता है टिप्पणी में दिया होगा सर्वान उपरी अधिवसति थी सर्वान अधिवसती तवय हो सर्वान् अधिवसति में सर्वान द्वितीयांत तो कर्म हो गया वसधा तो अकर्म के उपान बध्यांग वसूत्र है उप अनु अधिंग उप अनु अध्यांग पूर्वक वस धातु वो सक कर्मण होकर द्वितीय हो जाती है कैलाशम अधिवसती कैलाशम अधिवसती का था में रहता है कैलाशम अधिवसती कैलाश में वास करता है ऋषिकेशम आ, आ से अनु वश ये वसधातु अधिस्थिंग स्था वश है अधि सिंह स्था वश है वह अलग है वसा या उप अनु अधियांग तो वस धातु में ये अथवा कर्म हो गया तो सर्वान अधिवसति का तो सर्वान्व के ऊपर अधिवास करते सर्वेशा ऊपरी वास करता है इंद्र ही स्वर्ग उपर है कथम सूर्य से रश्मिभिर्यजमान वह उच्यते सूर्य उच्यते उत्तर देते सूर्य से रश्मि के द्वारा आहूति यजम को प्राप्त करा लेते इंद्र स्वर्ग को कैसे सूर्य केशेती तम आहुत सुवर्चस सूर्यशरश्मिभजम वह ए अभिवदंतर्चय पुण्य सुक्रो ब्रह्म लोक एहि एहि तम आहुत युवचस एहि एहिहि में धातु क्या है और ए आ है। आ अगरे है आगरे ईही आंग आंगो धन आंग आग इही, आ इही।, आ इही जाओ शिव यही लघु कंधि में संधि प्रगण में है शिव आ इही आ क्या गे इही आ, आ में आदगुण होने के बाद क्या सूत्र है अंता दिवस से तो लगाना है किसलिए मांगो यही का था आओ यही मुरारे कुंज विहारे यही मतलब आई आओ यही, यही जो सग्निहोत्र आदि कर्म करता है वहाँ बड़े सम्मान से उनको लेते है आए आए यही यही तम आहु तो यहु तो य यह, तो यह, बड़े प्रिय वाणी कह करके सुवर्च सुवर्चे दीप्ति वाले प्रकाश वाले सूर्य से रश्मि भीर यजमान बहंती सूर्य के रश्मि रूप होकर के यजमान को वहाँ प्राप्त करते हैं इंद्र के पास प्रियाम्बाचम अभिवदंत्य प्रियवाणी कहते हुए बड़े प्रेम से कहते अभिवंत्य अर्चयत्य उनकी पूजा भी करते हैं प्रियवाणी कैसे ऐस पुण्य सुकृतो ब्रह्म लोक यही आप पुण्यकर्म का फल है यही पुण्य सुकृत है आपने जो किया है क्या है यही उसका फल है कर्म का फल सुकृत ब्रह्म लोक हो यहाँ ब्रह्म लोक अथ वस्तु तो ब्रह्म लोक सत्य लोग नहीं है ये देवरा यत्र देव देवाना पतिरेक अधिवास इंद्र जाहरा ते वही स्वर्ग लेना भूर्भ स्व भूर्भु स्व ये तृतीय है महजन तप सत्य सप्तम होता है क्या होता है ब्रह्म लोक वो सत्य जो ब्रह्म वो ब्रह्म लोक यहाँ लेना किंग देवानाम को येवासक स्वर्ग सुकृतो ब्रह्मा ये आपका पुण्य पुण्यकम का फल आये आये कर्के बड़े प्रेम से उनको जन्म करके कथम सूर्य से रश्मिभिजम इति उच्यते ये यही ते आहूत आहुह आह्वयंत आह्वान करते बुलाते आए आए ऐ बड़े प्रेम से कहीं तक तो कोई जाते कोई पूछता नहीं कोई बार रास्ता में कढ़े आए आए महाराज आए करके लेकर गो कर, बजा बैठाएंगे स्वरच दीप्ति मत्य प्रकाश वाले किंज प्रियाम वाचम अभिवदंत है प्रियाम का तो जो इष्ट है वो प्रिय होता है प्रिय इष्ट होता है जो वचन किसको इष्ट नहीं है प्रियवाणी इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षणाम ये स्तुत्यादि स्तु्यादी करते बड़े प्रेम से तो लक्षण यसवाच सादी लक्षणा स्तुति प्रशंसा नमस्कार नमस्कारादी अभिवतंत्य कहते हुए उच्चारयंत अर्चयंत पूजयंत पूजा भी करते हुए यो वो का यस्क पुण्य सुको यहाँलोक जैसे ब्रह्मलोक है इस देते ये ब्रह्म लोक तो आगे कहेंगे फल रूप है ये आपका कर्म फल है एवं प्रियाम अभिवदंत बहती त्यर्थ एहि यही ए सब सुकृत ऐ सब पुण्य ब्रह्म लोक यही आपका फल रूप है इस प्रकार प्रियवाणी कहते हुई आहुति उसको लेते ही पहुंचाते ही ब्रह्म लोक स्वर्ग प्रकरणाथ यहाँ ब्रह्म लोक स्वर्ग लेना है ब्रह्मलोक लोक स्वर्ग के अंतर्गत है स्वर्ग शब्द से कहते सुख विशेष है तो यहाँ ब्रह्म स्वर्ग तृतीय है स्व लेना है प्रकरणाथ कि केवल कर्म का प्रकरण केवल कर्म से जो ब्रह्म सत्यलोक की प्राप्ति नहीं होती है सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति उपासना से कर्म समुचित उपासना से प्राप्ति होती है और यहाँ इंद्रपति कहा गया इसलिए केवल कर्म से कर्मणा पितृलोक है तो पितृलोक स्वर्ग है प्राप्ति होती आहुत यजमान वह संबंध है आहुत यही यही तम आहूत वह अन्य यजमान वह आहुत वह वह क्रिया का कर्ता कौन होगा यजमान करता है आहुतय करता है और यजमान क्या होगा वो का नहीं ये हाँ यजमान वह ठीक है मैं अच्छा ये तो सबसे पुराना इसमें बहती है ज्ञान त्ञानरिता कर्म यहाँ ज्ञान का तो उपासना है उपासना की मना केवल कर्म एतावत फलम ये कर्म इसका फल इतने नहीं ये स्वर्ग प्राप्ति काम कर्म अविद्या काम कार्यम कहें पाठांतर तो है अविद्या काम कर्म कार्यम अविद्या अविद्या से कामना कामना से कर्म करेगा कर्म का फल है अविद्या तो काम कार्यम तो अविद्या काम अविद्या कामनाया कर्म कामजन्य कर्मजन्य फल है अतो असारम इसलिए असारे सार रही क्योंकि अविद्या से जो प्राप्त होगा वो सार क्या प्राप्त होगा अविद्या काम कामासना से यही फल कर्म का कार्य कर्म है, सारा यस्या, यस्या, यस्या। का सारन सार्स दुखमूल निंदते दुख कामूल हि प्लवाह्य अदृढ़ा यूपा अष्टादरेशे ये अभिनंद मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरवापीय प्लवा हि ये अदृढ़ यूप ये प्लव है प्ल गर्थग प्लवते गच्छति नष्ट होने वाले प्लवा नष्ट होने वाले यते अदृढ़ अदृढ़ दृढ़ नहीं स्थिर है स्थिर है अदृढ़ा यज्ञ यज्ञरूप है यज्ञ से होते हैं ये सब प्लव अष्टादश उक्त अवरम येषु कर्म यु अष्टादश उक्त अवरमिक कर्म अष्टादशोष कर्म संपादन करने के लिए यज्ञ संपादक अष्टादश होते हैं, सोलह के और यजमान पत्नी मिलकर अष्टादश हो जाते हैं ये कर्म है किंतु तो ये निकृष्ट है ये कर्म को के अवरम अवरम कर्म कह से ज्ञान उपासना वर्जित कर्म को निकृष्ट कहा उपासना के साथ कर्म होने पर थोड़ा उत्कृष्ट है ब्रह्म लोकादि प्राप्ति होती है केवल कर्म तो कर्म पितृलोक है ये वरम कर्म येसो सो अष्टादस उक्तम ये त्रेय अभिनंदी मूढ़ा मूढ़ मुध अभिवे की इसको श्रेय मानते हैं यही सब कुछ है ये अभिनंदंती मूढ़ा ते जरा मृत्यु पुनरेवापि यति पुनरेवा अभी यी ए तीत याप्त करते हैं फिर प्राप्त करते कहा इसके पहले प्राप्त हुआ था कभी बारह बार कितने पीर प्राप्त करते हैं पुन जरा मृत्यु जरा मृत्यु आदि को प्राप्त कर संसार को प्राप्त करते हैं यह कर्म फल है स्वर्ग आदि को भी जो श्रेय मानते हैं फिर जन्म मरण को प्राप्त करते हैं ये तो उत्कृष्ट होते उनसे जो इसीलोक में कुछ प्राप्त करके अपने बड़ा बड़पन में रहते हैं कर्म करके परलोक में स्वर्ग जाना इस लोक में जितने दिन रहते हैं स्वर्ग में उससे बहुत गुना रहते हैं यहाँ जितने भोग होता है स्वर्ग में उससे बहुत अधिक भोग होता है <coughs> स्वर्ग में जो भोग होता है वो भोग यहाँ प्राप्त नहीं होता है स्वर्ग में शरीर हमेशा ही तीस साल उम्र की त्रिदशा तीस साल उम्र युवावस्था है वो वृद्धा नहीं होते स्वर्ग में दांत नहीं गिरेगी आंखों दिखेगा पूरा सब प्रकार भोग पूरा करते रहेंगे यहाँ तो थोड़े दिन के बाद देखना है बंद हो खाने के लिए कहेंगे दांत दर्द पेट दर्द वहाँ से नहीं व्याधि नहीं और इच्छा मात्र से प्राप्त हो यहाँ दांत मौजूद होने क्या होगा नारियल खाने की इच्छा तो नहीं मिले और दाँत खराब हो गया तो नारियल दे कोई दे तो भी मना करेंगे नहीं खा पाएंगे यहाँ जो भोग होता है ये कम समय के लिए उससे और अति मूढ़ है जो इसीलो कमें थोड़े कुछ धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करते हैं अथा प्राप्त होने पर उसको बड़ा प्रन करते हैं और स्थूल है स्थूल बुद्धि अत्यंत मूढ़तम है यहाँ तक तो जो प्राप्त होता है अपने प्रारब्ध के अधीन है पहले कर्म पुण्य कर्म किया था उसका फल ही मिलेगा अभी जितने प्रयत्न करने पर भी इसी जन्म में अधिक नहीं होता है आरोप करते कि हम इसे करने से हमको मिला वस्तुतः तो जो मिलता है अपने पूर्व पुण्य का फल है उसमें थोड़े कुछ प्राप्त हो गया उसको श्रेय करके बड़े एकदम करने लगे उचने उछल कुदल करके उड़ने लगे फिर ये किसी को नहीं मानते धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा मिली गया तो किसी को नहीं मानेगे हमारे जैसे कौन दूसरा है कभी कभी तो कोई छात्र भी गुरु को नहीं मानता है सोता ये तो क्षेत्र की रोटी खाते हम तक तो कितने कथा करेंगे हमारे कितने भक्त बनेंगे कितने रुपया इकट्ठे हो गया कितने मकान बनेंगे और हम भी मंडल सब बन जाएंगे अरे ये तो क्षेत्र की रोटी खा रहे हैं क्या उनकी विद्या का क्या फल है ऐसे कहने वाले भी होते सोचते कहते सोते थे कुछ नहीं हुआ क्या हुआ अलमड़े कर क्योंकि अपने कुछ भागवत कथा करके रुपया इकट्ठी कर लिया कितने भक्त बने कितने हमारे पीछे है अ के इनके पास कोई पूछता नहीं अभिविक्षत्र भी क्षेत्र की रुटिका है तो क्या है तो उसमें अपने बहुत बड़पन हो जाता है युद्ध लक्ष्मी नाम प्रतिष्ठा से ये तो और निकृष्ट है कुछ नहीं है ये तो स्वर्ग को जो कर्म करके कितने जो कर्म करने के लिए कहा गया अभी पाठने पहले हो गया था यश अग्निहोत्र आदर्शम अना, अपूर्णवासम अनाग्रहण अतिथि पर आ सप्ताह लोकान ही न थे अग्नोत्र कर्म करे उसके साथ अन्य कर्म में भी विधिवत करे तभी प्राप्त होता है ये स्वर्ग कर्मणा पितृलोक उसकी प्राप्ति के लिए भी कितने कर्म वो जो कर्म करके प्राप्त करते कितने कर्म करने में कितने इतने कर्म जो करेगा वो बहिर्मुख हो नहीं हो सतांतरमुख हो करके लगेगा उसमें ही तो वो तो बहुत उत्कृष्ट है किंतु उससे भी निकृष्ट है जो इसलिए को थोड़ा कुछ प्राप्त हो गया इसको ही बड़ा मानते हैं ये कुछ नहीं सर समाप्त तो कब होता ठिकरा नहीं ऐसे कहने वाले देखा गया है जो इसे बड़े में बड़े कहते थे वो काम उम्र में खत्म हो गए ऐसे एक दो व्यक्ति हुए तो बड़े कुछ थोड़े दिन में कुछ धन मिल गया कोई किसको पद मिल गया इतने ऊपर उड़ने लगे अतिक्रमण महत अतिक्रम जो महत अतिक्रम है बड़ा पाप होता है महापुरुषों का अतिक्रम थोड़े धन सम्पत्ति कई मिल गया किसी को ना मिल गया इतने अतिक्रम कर लेते हैं वो तो कुछ ना कुछ शब्द प्रयोग कर देते हैं ये प्रत्यक्ष है दो देखें इतने अतिक्रम है तो थोड़े दिन में गया खत्म हो गए शरीर समाप्त हो गया दो महात्मा का यहाँ थे तो साधना भजन कुछ भी नहीं हुआ थोड़े कुछ रुपया कोई कमा लिया कुछ भक्त बन गई झुठ बल करके मिथ्या भाषण करके झूठ बोले करके एक तथा झूठ बोले कर ब्राह्मण को अग्र सन्यास लिया था उसके परिवार वाले आते ही पता चलता एक था सत्यनारायण मालूम है सत्यनारायण ब्राह्मण को अग्रह लिया था उसके परिवार आते ही क्या चारण को जाती है राजस्थान चारण हो जाती किस में आएंगे क्षत्रियरण क्या बोलते हैं क्षत्रिय होते हैं नहीं नहीं मालूम है चतुरथ नहीं वो लोग आते आते हैं उसके परिवार लोगों जाने नहीं होता है चतुर बताते हैं और कोई क्षत्रिय भी हो सकते है कुछ लोग ऐसे ही वो भी थोड़े भागवत तो कथा करने लगा और थोड़े कुछ हो गया तो फिर किस किस को कहेगा पढ़ा तो जिन से पढ़ा उनका नाम नहीं लेगा बड़े काशी में बड़े बड़े विद्वान का नाम ला उनसे हम पढ़े जिन जिन से पढ़ा उनके ज, वो जिनसे पढ़े थे उनका नाम तो मालूम है तो उनसे हम पढ़े काशी से और जिन से पढ़ा उनका नाम कभी नहीं लेगा कहीं हम साथ, -साथ पढ़ते थे साथ साथ पढ़ते जैसे अभी हम भी पढ़ते आप लोग भी पढ़ते साथ साथ रहते ना एक आश्रम में <laughs> एक आश्रम में रहते हैं वो भी पढ़ते थे हम भी पढ़ते थे <laughs> तो साथ साथ पढ़ते थे जो अभी भी कुछ जो आचार्य है वो तो पढ़ते हैं उनसे पढ़ने वाले पढ़ते हैं जिनसे पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं और साथ साथ सब रहते हैं इसलिए जिनको कहेंगे हम साथ साथ पढ़ते थे सात सात रहते तो हम सात सात पढ़ते थे और किन से पढ़े आ, बड़े बड़े नाम लेंगे यहाँ छोटे महाराजी का नाम जिनसे बिल्कुल एक कभी पढ़ा नहीं छोटे महाराज जी का नाम लेंगे काशी में बड़े बड़े विद्वान का नाम लेंगे और है उनके पीछे दिल्ली में कहीं आए थे पहाड़गंज में स्टेशन में आए तो उनके लिए छोड़ने के लिए सौ लोग आए स्टेशन में आ, हम गए थे दो आए थे <laughs> <मैं>। <laughs> वह तो दस वह बड़े ढंग से काल काम को जाना है क्योंकि कोई लोग को कहते हैं स्टेशन आने के लिए हमें तो नहीं चाहते किंतु यदि कोई आना चाहते तो आ सकते हैं आप यदि श्रद्धा है तो इतने बजे आ जाना चाहिए ऐसे ढंग से कह कह कर सबको कहेंगे तो लोग आ कर के स्टेशन छोड़ने जाते थे वो समाप्त तो हो गया अभी ओह बहुत कभी कभी शिक्षा एक बार विदेश चला गया था आकर के कुटिया में सुबह सुबह बुलाता है क्या है प्रमाण पत्र आया था मैं विदेश गया था दिखाने के लिए तो दोनों बात होकर के मैं अब गया था वो सब लेकर देखा है प्रमाण है ना झूठ नहीं बोलते प्रमाण देखो हमारे पास करके नहीं कहते प्रमाण देखो अभी थोड़ा गया था विदेश दिखाने के लिए ऐसे कुछ और शिक्षा भी देते हैं क्या क्या सो बहुत कुछ ऐसे और एक था वो तो गए थे साधना साधना में त्याग कुमती के सोच में जहाँ बैठा थे मैं थोड़ा सा उधर जाकर जब आया वो अपने स्थान पर बैठ गया फिर देखकर के जान करके थोड़ा जब मैं आया तो थोड़ा सा भी जागा पर्याप्त है थोड़ा हटा नहीं पूछा हट जाओ, जाओ मैं उठ जाओ मैं मैं नहीं नहीं बैठो बैठो फिर <laughs> उठ जाओ मतलब उठ जाओ नहीं नहीं बैठो फिर मैं उधर वो तो थोड़ा सा छः इंच जगह था मैं थोड़ा इस कर बैठ गया वही तो जागह है एक हट में दो बैठे है जागा थोड़े छः इंच दो इंच भी थोड़ा हटाने जगह है <laughs> फिर बाद में कहा जो हमारा वैराग्य था ऐसे ही अभी महंत तो बन गए तो भी जैसे ही है मतलब वो कहा है महंत तो बन गया ऐसे हमको बैठना पड़ता है वो दिखा ना है आप तो महंत नहीं हम तो महंत है किसान महात तो हम तरम से बराबर है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो उठ जाऊ में ना नहीं, नहीं फिर बाद में कहे हम थोड़ा पदक के कारण बैठना पड़ता है नहीं तो हमारे कोई पैसा नहीं बराग <coughs> गया कहा कभी साधन भजन का नाम ही नहीं साधन भजन नहीं करके थोड़े कुछ मानने पर अपने को बड़ा मान करके कहा से कहा पहुंच जाते हैं अब जो कुछ भी नहीं करके चला जाते हैं कितने हानि है क्या नाम क्या धन इकट्ठी कर लिया क्या हो गया क्या सम्मान है क्या पद क्या है ऐसे बहुत है साधन भजन नहीं करेंगे खत्म समाप्त तो हो जाते हैं इसलिए उनको तो कहा ये तो श्री अभिनन्दन थे मुढ़ा जरा मृत्युंत पुन और किसको प्राप्त करे फिर जन्मरण को प्राप्त करेंगे थोड़े दिन के लिए और जो मिला कुछ वो किसके कारण मिला पूर्व पुण्य के कारण इसी जन्म प्रयत्न से नहीं कोई बड़े बहुत कुछ नहीं मिला कुछ नहीं और कुछ नहीं केवल मानने वाले अपने को तो कोई मान लिया जैसे छोटे बच्चे को कुछ मिल गया बड़े कुछ जैसे हमें बहुत मिल गया बाद में देखा कुछ नहीं साधारण लोग के लिए थोड़े कुछ मिल गया उनको लगता है बहुत कुछ हो गया कुछ नहीं क्या हो जाता है कोई कोई आश्रम को का महंत बन गया तो दो हजार भक्त बन गए तो क्या बड़ा खत्म हो गया ये जो कर्म करने वाले करके कितने अग्निहोत्र दर्श पुनवास अग्रहण कर्म कितने कर्म नाम भी याद नहीं रहता है कर्म विधिवत करना हवन करना इतने करने के बाद पितृलो को जाते हैं स्वर्ग में सुख तो वो करते वो तो बहुत सुख है यहाँ की अपेक्षा बहुत है तो भी वो कुछ नहीं है उनको भी श्रुति कहती है मूड है इसको जिस श्रेय मान कर हर्ष को प्राप्त करते फिर ज़रा जलामरण को प्राप्त करते थे व्यर्थ ही है एक बार मनुष्य जन्म मिला वो उसका जो लाभ है उसको तो नहीं प्राप्त कर सका वो उसमें खत्म हो गया तो गया यही देखने के लिए आगे दिखाते हैं कि वैराग्य हो तो आगे ज्ञान प्राप्त होगा इससे संसार से इसलो को क्या परलोक स्वर्ग आदि ब्रह्म से भी वैराग्य चाहिए इसलिए को थोड़े सुख संपत्ति के लिए कोई सोच ले प्राप्त करने के लिए तो आगे उसकी क्या गति होगी जितने साधना भजन करता है इसलोक फल तो अभी प्रारद्ध हुए नहीं तो अभी तो नहीं मिलेगा प्रारब्ध नहीं हो तो मिल जाएगा क्या आगे कभी मिलेगा तो यह इस जन्म का जितने साधना वो फल कहाँ क्या देगा अगले जन्म के में ऐसा कुछ फल प्राप्त हो जाएगा जो प्राप्त करना चाहता है इस जन्म में नहीं तो नहीं मिलेगा अरे बहुत साधना करे पाप कर्म नहीं हो तो वो साधन से कभी फिर ऐसा ही फल मिल जाएगा लवकी फल मिलेगा <coughs> एतच्च ज्ञान रहितम कर्म उपासना रहित कर्म एतावत फलम इतने ही उक, उसका फल है ए तब फल कर्म का फल अभीध काम करम अथवासार दुखमी निंदते प्लवा का से विनाश नीत नष्ट होने वाले ही प्लवा हि ही ही यद प्लवा इसलिए असारमकृष्ट ए दृढ़ा अस्थिर यज्ञ यज्ञस्वूपी यज्ञ यज्ञनिवर्तक अष्टादश। कर्म ये यज्ञ के संपादक अष्टादश जिसमें है अष्टादश यज्ञ रूपा अष्टादश यज्ञ रूपा कौन है यज्ञ रूपा प्रभा अष्टादश ई प्रभा का अर्थ क्या आ, आ नहीं यज्ञ रूपा हो गया यज्ञ रूपाणी यज्ञ रूपा यज्ञ निर्वर्तक यज्ञ संपादक यज्ञ रूप हो गया यज्ञ संपादक है ये तो ही ज्ञान रहितम कर्म नहीं ज्ञान है तो कर्म को कह दिया है अब प्लवा है ते अधा यज्ञ रूपा ये बहुवचन है इसलिए प्लब सदस्य यज्ञ रूपा ये कर्म का निर्वर्तक ये सब है कर्म संपादक अष्टादश है होने से यज्ञ साधना हुई सब नष्ट होने वाले वही प्रवाह है यहाँ प्लब सदस्य कर्म नहीं है प्लव है यज्ञ रूपा अष्टादश जो यज्ञ निर्वर्तका अष्टादश अष्टादश संख्या का संख्या का अष्टादश संख्या जिनकी षोड़शतुजोड़शिज सा है क्या दीर्घ दीर्घ नहीं अगर षोड़श अग ऋ तुज के सोलह है पत्नी यजमान चेत अष्टादश सोलह ऋतिक कैसे होता अधरु और उद्गाता ब्रह्म चार प्रकार होते हैं ऋति होत्रीगण में चार ही होते हैं होता मैत्रावरुण अच्छावक ग्रावस्तूत तो ये चार ही होत्रीगण में गण में भी चार ही अधरु प्रतिप्रस्थाता नेष्ठा ता ये चार ही अद्वर में और उदगात्री गण में चार उदगाता प्रस्तोता प्रतिहरता सुब्रह्मण्य ये चार ही में अब ब्रह्म गण में भी चार ब्रह्मा के पहला है ब्रह्मा दूसरा ब्राह्मण चंसी और आग्नित और पोता ये चार ऐसे करके चार चारी चार ऋतु में से प्रत्येक में गण चार चार होकर के षोलो तो हो, हो जाते हैं षोलह से ऋत्ज और पत्री यजमान मिलकर अष्टादश एक कर्म उक्त कथित शास्त्रेण येषु कर्म अरवर कर्म ये अष्टादश कह अष्टादश उक्तम, उक्त अष्टादश अषाद में आश्रित कर्म एक आश्रय कर्म को कहा शास्त्र में कहा गया येषु अष्टादशु अवरम कर्म अष्टश में आश्रित कर्म अवर है निकृष्ट निकृष्ट का अर्थ केवल केवल क्या उपासना रहीत ज्ञानवर्जितम कर्म ये अवर हुआ है ज्ञान समुचित उपासना समुचित कर्म तो उत्कृष्ट है वो तो विधेयद आदि प्राप्ति किंतु केवल कर्म हे उपासना रहीत ये निकृष्ट हे अत अवरकर्माश्रिया अष्ट अदृढ़तया प्लता प्लवते सह फल तत्साध्य कर्म तम अवरकर्माश्रिया अवरहे कर्म उपासना वर्जित केवल कर्म ये कर्म के आश्रय अष्टादश कर्माश्रिया कर्म के कितने की आश्रय अष्टादश अष्टाद जितने अष्टाद ये सौ अदृढ़ अष्टाद अदृढ़तया दृढ़ दृढ़ विनाशी है प्लवत्वात् ये प्लव है नष्ट होने वाले प्लत्वात इसलिए कर्म भी नष्ट हो जाता है ये नष्ट विनाशी होने से तत्साध्य कर्म भी विनाशी है प्लवते सह फल है कर्म नष्ट हो जाता है फल के साथ ये जो कर्म का साधन है आश्रय है ये भी अनित्य है विनाशी है इसलिए तत्साध्य फल कर्म कर्म फल फलन सह प्लवते फलन तस्ध्यम कर्म तस्ध्य अष्टादश साध्य कर्म कर्म फल स्वर्ग आदि के साथ नष्ट हो जाता है कि कुंड विनाशाइव क्षीरद्यादीना तस्थान नाश कुंड में दुग्ध दधि रखते हैं कुंड नष्ट होने पर दुग्ध दधि नष्ट हो गया तस्था दध्यादीना नाश होता है ठीक इसी प्रकार ये कर्म का आश्रय क्या है अष्टादश, अष्टादश आश्रय ये नष्ट हो जाने से उसमें स्थित कर्म उसका फल ये भी नष्ट हो जाते हैं तस्थान नश यतव एतत तत्कर्म इसलिए ये कर्म को जो श्रेष्ठ मानते हैं वो तो मूढ़ है एक तत्त कर्म श्रेय मानते इति ये अभिनंदन्ति अभिनंदती श्रेय साधन है यही जो अभिनंदन्ति अभिहंती बड़े हर्ष को प्राप्त करते हैं हम जैसे कोई दूसरा ही नहीं बड़े आनंद है ये अविवेकिन मूढ़ अविवेक मूढ़ है अतः ते जरा च मृत्युंच जरा मृत्युम किंचित काल स्वर्गें स्थित पुनरवा जरा मृत्यु को प्राप्त करते ही कुछ समय स्वर्ग में रह करके फिर आते हैं पुनरव पीयती भूयो भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं यज्ञ रूपा में टीका में दिया रूप्य ते निरूप्य ते यदाश्रयतः यज्ञ ते यज्ञ रूपा यदाश्रयतः कर्म यज्ञ निरूप्य ते यज्ञ का निरूपण निश्चय होता है अष्टादश में आश्रित कर्म है आश्रय के ज्ञान होने पर आश्रित्व का ज्ञान होगा अष्टादश साधन से साध्य होता है यज्ञ इसे यज्ञ रूप कौन हुआ अष्टादश हो गया ये अष्टादश प्रवा ये प्रवाह ये ते अधा यज्ञ रूपा ये अष्टादश यज्ञ रूपा ये अष्टादश है विनाशी होने से इनके साथ भी कर्म विनाशी है आगे दो मंत्र, मंत्र तीन मंत्र कह करके फिर तीन चार मंत्र के बाद आएगा फिर विचार करके परीक्षा करके विवेकी को ये सब कर्म फल अनित्य है तो नित्य फल प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के अधि, अधिगमना गुरु अभिगमन बताने के लिए पहले कर्म कर्म फल इसका थोड़ा विचार करके निर्णय करना पड़ता है बार बार विचार करने से कर्म फल का विचार हो तो वैराग्य होता है कर्म फल इस लोक में फल जितने कुछ फल धन संपत्ति ख्याति प्राप्त हो जाए आगे प्राप्त हो जाए इसका क्या स्वरूप कितने दिन रहेगा कितने तक तो फल दे सकता है सब विचार करने पर ही वैराग्य होता है विवेक तो वही है विवेचन विवेचन नित्यानित्य वस्तु विवेक में इसमें यही सब विचार करना पड़ता है ये सब प्राप्त होने पर कितने दिन रहेगा नित्य इसमें क्या है और कितने दिन सर्र रहेगा आगे फिर क्या गति होगी मरने के बाद फिर क्या क्या कहाँ जाना है ये सब विचार नहीं होता है जैसे पशु पक्षी अपने आगे यही विचार नहीं करते हैं उनकी बुद्धि इसे नहीं विचार करने के लिए खाली खाना इसे से ही सारा जीवन प्रतिदिन वही करो कहाँ खाद्य मिलेगा फिर इधर घूमो खा करके समातो तो जो गृह पालित है खाली खाने के लिए नहीं आगे श्रम भी करना पड़ता है प्रहार बैल आदि है घोड़े आदि है तो गधा आदि काम परिश्रम करेंगे प्रहार भी लेंगे और जो पशु पक्षी अभी जंगल में रहते हैं मरण का भय हमेशा रहता है खाद्य प्राप्ति के लिए सारा जीवन मनुष्य इस प्रकार विचार नहीं करता तो इस प्रकार हो जाता है मनुष्य के पास विचार की शक्ति है ये बार बार विचार करने पर क्या कर्तव्य है क्या कर रहा है क्या है संसार का स्वरूप कितने दिन रहेगा क्या इकट्ठी कर रहा है क्या लेकर जाना है शरीर समाप्त होने के बाद क्या गति ये सब विचार करना चाहिए विचार करने से वैराग्य होता है तो वैराग्य होने से ही आगे सन्मार्ग में प्रगति होती है इसलिए विचार करने पर वैराग्य के लिए ये साधन श्रुति में स्पष्ट रूप से कहते हैं ओम शन मित्र